नहीं कर सकता तो संदेह से निर्णय तक पहुंचने के लिए महर्षि गौतम ने कुछ व्यवस्थाएं दी है कि आप निर्णय पर पहुंच सकते हैं अगर आप पहुंचना चाहें तो ना पहुंचना चाहें तो जैसे सब लोग करते हैं अनिर्णीत अवस्था में बहुत सारे निर्णय छोड़ देते हैं यह अनिर्णीत है यह निर्णित है यह निर्णित तो ऐसी अनिर्णित अवस्था वो अंधकार में हमें ले जाती है और हमें उस विषय में कोई ठोस ज्ञान हमें नहीं देती कि हाँ अब ये निर्णय हो गया ये ऐसा ही है अब जब ये हो गया निर्णय कि ऐसा ही है हमने अच्छी तरह से उसकी जांच परख कर ली जैसे एक स्वर्णकार जब हम सोने को ले जाते हैं तो वो यूं ही नहीं रख लेते कि ठीक है आपको पैसे दे दिए और मान लीजिए दस तोला सोना है दस तोले सोने के आपको पैसे दे दिए और आप भी संतुष्ट और वो भी संतुष्ट ऐसा नहीं होता है जब तक कसौटी पर उसने सोने को कसा नहीं जाएगा तब तक दोनों असंतुष्ट रहेंगे हाँ अगर सोना लाने वाला वास्तव में असली ही सोना लाया है उसे किसी तरह का संदेह नहीं है लेकिन उसके असली सोने लाने से क्या फायदा या उसके असली सोने से स्वर्णकार तो संतुष्ट नहीं होगा उसे क्या पता कि ये असली सोना है या नकली है वो तो जब तक कसौटी पर उसको नहीं कस के देखेगा तब तक संदेह की स्थिति बनी रहती है तो इसी विषय को लेकर के हमारी उस दिन चर्चा चर्चा चल रही थी कि कि पंचवय से हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो राम प्रकाश जी ईश्वर जगत करता है या सृष्टि करता है इसको पंचवय सिद्ध करिए साधर्म से या वैधर्म से आप फिर इसको हम ज्यादा नहीं खींचेंगे फिर आगे चलेंगे नहीं तो ये तो बहुत वैसा विषय है इसको कितना ही लंबा खींच सकते हैं <laughs> अच्छा इस प्रतिज्ञा को कौन करता है राम प्रकाश जी को छोड़ कौन पंचाव्य सिद्ध करेगा ईश्वर सृष्टि करता है इसका हेतु हेतु तो, तो वो सब आएगा वो तो। रमण जी आप सिद्ध करो हाँ तो आप दोबारा उसको दोहरा देते हैं ईश्वर सृष्टि करता है प्रतिज्ञा हेतु सर्वज्ञ होने से उदाहरण उदाहरण जो जो सर्वज्ञा जो समय होता है वो सृष्टिकर्ता धर्म से, से मतलब अब इसमें नहीं नहीं सुनिए एक मिनट एक मिनट करता का तात्पर्य आप आपका ये है कि जैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि इनका कोई करता नहीं है मनुष्य कोई जीवात्मा इनका सृष्टिकर्ता नहीं है तो ये उसी को लेकर के कह रहे हैं ठीक है आगे उदाहरण जैसे आत्मा सर्वज में से सृष्टि करता नहीं वैसे ईश्वर उपनय निगमन में क्या होता है प्रतिज्ञा और हेतु को दोहरा देते हैं इसलिए सर्वज होने से ईश्वर सृष्टि करता है या यू भी कर सकते हैं जैसे ईश्वर सृष्टि करता है बिना कर्ता के कोई क्रिया ना देखी जाने से बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं देखी जाती है देखी जाती है कोई तो ये नहीं बन सकता नहीं नहीं वो वो वो तो छल का प्रयोग हो गया ना ये तो फिर मैं भी आपसे छल कर सकता हूँ <laughs> आप लगा कि आत्मा नहीं है बिना क्रिया के कोई बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती है। कर्ता सिद्ध हाँ तो वो वो कर्ता सिद्ध हो जाए ना जैसे जीव आत्मा के समान जीव के समान जैसे जीव किसी वस्तु की रचना करता है ऐसे ही ईश्वर सृष्टि की रचना करता है तो पर्न निगम बन जाएगा व्याप्ति जैसे मैं, मैंने क्या बताया था कि ईश्वर सृष्टि करता है बिना कर्ता के कोई क्रिया ना होने से, तो से। यानी ये तो हेतु हो गया व्याप्ति हो गई कि जहां जहाँ क्रिया देखी जाती है वहां वहां कर्ता का कर्ता का प्रत्यक्ष परोक्ष भाव देखा जाता है तो ऐसे बन जाएगा और वैषम से भी आप बनाएंगे वैधर्म से भी बन जायेंगे बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक मिली है हाँ तो ये इसको और ये छोटी वाली ये आज, आज मिली अभी वो कल मिली थी तो अब आपके पास दो मिलें हो गई तो दोनों पुस्तकों आप ध्यान से पढ़ेंगे ना आप स्वतंत्र पंचायत भी बना सकते हैं आपको नहीं मिलेगी जो न्यायधर्शन पढ़ रहे हैं उनको मिलेगी <laughs> सबको मिली का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो न्यायधर्शन नहीं पढ़ रहे उनको भी मिलेगी आप क्या समझोगे इसमें ठीक है तो अच्छा है आप लोगों ने प्रयास किया इसी तरह से अगर हम ध्यान से थोड़ा शांत मन से हम विचार करें तो हम स्वयं भी बहुत सारे पंचव्य बना सकते हैं साधर्म से बना सकते हैं वैधर्म से बना सकते हैं ठीक है चलिए तो अब आगे कौन सा है सिद्धांत <laughs> तो दृष्टांत हो गया और सिद्धांत का मतलब है कि एक तो वो सिद्धांत होता है जिसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति खंडित ना कर सके सम्मान ले कोई कह सकता है जी झूठ सत्य यद्यपि सर्वतंत्र सिद्धांत है लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मुझे तो झूठ बोलना ही अच्छा लगता है वो वो छल का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि अगर उसकी आत्मा से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे सामने कोई झूठ बोले क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से वो कहेगा नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा तो जब आपके साथ में कोई झूठ बोल रहा है तो आपको अगर रुचिकर नहीं लग रहा है तो दूसरों को रुचिकर कैसे लग सकता है तो ये सार्वभौम सिद्धांत जिसको कह सकते हैं सार्वभौम सिद्धांत यानी सर्वतंत्र सिद्धांत ये सनातन शास्व सिद्धांत है जो ऋषियों ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जैसे यम नियम इस तरह के जो सिद्धांत बनाए हैं जैसे कारण कारण कार्य का संबंध है कारण कार्य सिद्धांत कार्य है।, है तो कारण भी है ये अलग बात है कि कारण हो और कार्य ना हो ये एक अलग बात हो जाती है कारण है लेकिन कार्य नहीं लेकिन ये निश्चित है कार्य है तो इसका कोई ना कोई कारण अभी सिद्धांत है तो इस तरह के सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं इसी तरह से और भी सिद्धांत है जने कोई माने कोई ना माने इस तरह से वहां न्याय दर्शन में शायद चार सिद्धांतों की गणना हुई है सिद्धांत प्रतितंत्र सिद्धांत आदि आगे है अभी अब अभ, अभी अब अभ कौन कौन से हैं न्याय दर्शन वाले कौन बताएंगे राम जी को क्यूँ जोत रहे हो किसी और से पूछ लो ये तो वरुण जी तो बता देंगे और मनोज जी हाँ मनोज जी हाँ मनोज जी बताएंगे पंच अभियव कौन कौन से हैं और कौन सा किस प्रमाण में है पांच है कौन कौन से पांच हैं प्रतिज्ञा अच्छा हाँ उदाहरण निगमन अच्छा प्रतिज्ञा कौन से प्रमाण में आएगी प्रतिज्ञा तो जैसे जैसे जीवात्मा नित्य कौन सी पहली में आएगी नहीं प्रतिज्ञा आएगी कौन से प्रमाण में प्रत्यक्ष में आएगी अनुमान में आएगी उपमान में आएगी शब्द में आएगी किस में आएगी प्रतिज्ञा हाँ तो ये भी सीखना चाहिए सी ना तो अब तो बाकी तो बता देंगे और कौन है न्याय दर्शन वाले अभिषेक जी बताइए किसी ने बता दिया तो नहीं अभी <laughs> अभी किसी ने बताया तो नहीं ना <laughs> हाँ अच्छा <laughs> तो अब आप मुझे बताइए <laughs> प्रतिज्ञा <laughs> जो है जैसे मान लीजिए शब्द अनित्य है ये प्रतिज्ञा हो गई उत्पत्ति धर्म कत्वा तो ये प्रतिज्ञा किस प्रमाण के अंतर्गत आएगी उन चार में से ठीक है तो ये शब्द प्रमाण में आ गई और ऐतिहास शब्द प्रमाण में आएगी तो शब्द प्रतिज्ञा यानी शब्द जो है वो इतिहास प्रमाण के यानी इतिहास शब्द प्रमाण के अंदर चला जाएगा और वही प्रतिज्ञा का रूप धारण कर लेती है बाकी जो तीन है वो तो आपको पता ही अनुमान में आ जाते हैं ठीक है चलिए आगे हाँ अच्छा अवयव का कोई उदाहरण दो आप मनोज जी पांचों जैसे यही दे दो शब्द अनित्य है और उत्पत्ति धर्म वाला होने से बाकी पांचों बता दी आप सा धर्म से हाँ साधर्म से ईश्वर का दे दो ईश्वर का दे दो हाँ दे दो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी सिद्ध करना ईश्वर अनित्य है अच्छा शब्द ठीक हाँ शब्द अनित्य है हेतु दे जैसे जैसे तो बाद में आएगा पहले हेतु तो साधन तो दे ना प्रतिज्ञा के बाद क्या आता है साधन साध साधन साधन क्या हेतु है तो हेतु देव क्यों शब्द अनित्य है मैं तो कहूंगा अनित्य है है है और बिगड़ता योगेंदर जी दो योगेंद्र जी हेतु देव ओ है ठीक उत्पत्ति वाला होने से जो हो गया उदाहरण उदाहरण साधारण साधारण ऐसी साधारण से घटा घटे घटके सामान अब बहुत सारे उदाहरण तो बहुत सारे दे सकते पर अपने को एक ही देना है मान लो घटवत जी गले के समान उपने उपनय जैसे घट उत्पत्ति वाला होने से अनित्य है।, है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति होने वाला होने से अनित्य है गलत हो गया जी जी नहीं राजीव उपनय में उदाहरण और वो आएगा ठीक है तो उपनय में क्या गड़बड़ करी है मेरा भी क्या थोड़ा कम अभ्यास इसलिए मैं पकड़ नहीं पाता हूं कहीं शब्द उत्पत्ति शब्द अनित्य है शब्द नाश वाला है उत्पत्ति धर्म वाला होने से उदाहरण घटवत अब निगम वो उपनय उपनय निगम जैसे उपनय भी आप देखना जैसे घट उत्पत्ति वाला, वाला है वैसे ही शब्द है आप जैसे उपनय पूछ रहा हूँ ना उपनय उपनय दिलीप जी उपन बताइए बताओ रमन जी बताओ उपनय क्या रहेगा लगेगा जैसे शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है वैसे वो शब्द को जैसे उत्पत्ति धर्माण से घट अनित्य है वैसे शब्द उत्पत्ति धर्माण से तथा नहीं चलेगा उत्पत्ति धर्म वाला इसलिए घटन ठीक है बस केवल उसमें इतना करना था ठीक है ठीक है बस नहीं बस हो गया ना आप किसका देंगे आप आत्मा का दो आत्मा अनित्य है ईश्वर नहीं है सुखी दुखी नहीं होता है सुखी नहीं होता तो हमें सुख कैसे पहुंचाएगा तो। तो सुखी तो होता ही नहीं इस पर तो हमें भी सुख सुक कैसे देगा जिसके पास जो चीज है वही तो देगा आपने कहा इस पर सुखी दुखी नहीं होता इसका मतलब हमें फिर सुख कैसे देगा आप शरीर शरीर तो सुख तो हम शरीरधारी होकर ही प्राप्त करेंगे बिना शरीरधारी के तो मुक्ति में प्राप्त करेंगे हाँ तो फिर आपने प्रतिजा बदल दी <laughs> प्रत्यांतर निग्रह स्थान में चला जाता है स्पष्टता आपको बता रहा था का अच्छे से। ठीक है अभी दे सकते हो ना? वैसे आप जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं ठीक है, है।, है। मतलब जैसे हम लोग सुखी दुखी होते हैं जैसे जीवन परमात्मा सुखी दुखी नहीं होता है ठीक है उदाहरण हाँ उदाहरण बताइए यो उदाहरण दे सकते हैं दग्ध बीज संस्कार वाला योगी के समान जैसे दग्ध बीज संस्कार वाला योगी सुखी दुखी नहीं होता है ऐसे ईश्वरी सुखी दुखी नहीं होता ऐसा दे सकते हैं उदाहरण हाँ वो तो उदाहरण योगी में मनुष्य आ गया ना तो जैसे ईश्वर सुखी दुखी नहीं होता वैसे जगद भी योगी सुखी दुखी नहीं होता इसलिए इसलिए ईश्वर के इसलिए इस सुखी दुखी ना होने से ईश्वर ऐसे ऐसे बोलते हैं मनुष्य नहीं, नहीं नहीं आप आप भटक गए अब निगमन आप देखो ना निगमन हाँ, जैसे जीव आत्मी उसने तो बता दिया ना अच्छा निगमन ऐसे होगा कि शांत रहिए शरी ना होने से ईश्वर सुखी दुखी नहीं होता है शरीर ना होने से ईश्वर सुखी दुखी सुखी नहीं, नहीं होता है हाँ, ये ये भी घट जाएगा और वो भी घट जाएगा जो वो भी घट सकता है शंकराचार्य जी वाला तो तो उसमे एक बोल रहा हूँ की मेरे सामने माइक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है जो जो दिखाई देती है वो वो नहीं होती है जैसे स्वप्न में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है ये भी नहीं हाँ अब अब इसको काटो जो चीज सामने माइक है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जैसे सपने में चीज दिखाई देती है पर होती नहीं है ऐसी माइक दिखाई दे रहा है पर है नहीं लेकिन ये विचार को प्राप्त हो जाएगा क्योंकि वो स्वप्न में क्या है वो एक अलग स्थिति है और ये जागृत अवस्था की अलग स्थिति है तो इसलिए वो कट जा रहा हाँ तो इसलिए वो नहीं उनका खंडन करने के लिए उन्होंने ये दिया होगा उनका खंडन करने के लिए दिया होगा उनका खंडन किसका खंडन जो नहीं आप अद्वैतवाद खंडन कर रहे तो अद्वैतवाद का इसी हिसाब से खंडन करो हाँ। जो चीज सामने है वो दिखाई देती आ, है आ, तो हाँ। उनको ये कह रहे कि आप जो बोल रहे हो वो बोलते तो वास्तव बोल में जाएंगे क्यूँकी हाँ। आपका, आपका बोलना भी मिथ्या ही है आज यही चल जाए आज आगे का बंद है बोला और मेरे बोले हुए का खंडन किया इसका मतलब मैंने बोला हुआ इनको समझ में आया इसका मतलब मैंने बोला हुआ Hey, तो उसका अस्तित्व है अगर नहीं होता तो उन्होंने खंडन कैसे किया माइक माइक माइक का खंडन खंडन कर तो तभी कर रहे रहे है तभी नहीं इसका मतलब मान <laughs> दोनों तरफ चला सपने को आदमी मानते लेकिन सपना होता है मतलब वस्तु नहीं होती है लेकिन मान के कथन मान के कथन किया तो वो पुस्तक जो है ना अद्वैतवाद वैसे वो आप उसको पढ़ना बहुत अच्छी पुस्तक है जी वस्तु तो होती है बस उसकी उपलब्धि नहीं होती तो है तभी वो वस्तु है और उपलब्धि नहीं हो रही है तो उसमें उसमें इंद्रिय संस्कार दो इंद्रिय संस्कार तो ये। उसमें ये काम करेगा जैसे मान लो मुझे माइक दिखाई नहीं दे रहा है तो या तो मेरी आंखों की रोशनी कमजोर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है माइक तो है माइक तो है उसका अस्तित्व तो है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो ये तो मेरी आंख में कोई दिक्कत है जैसे रतौंदी वाला है रतौंदी एक बीमारी होती है आंख की उसको दिन में दिखाई नहीं देता रात में यूं देखेगा खोल करके दिन में उसको दिखाई नहीं देता दिन में यूं ऐसा रहेगा ऐसे करके ऐसे तो रतौंदी का रोग अगर हो जाता है तो दिन में वस्तु होते हुए हो भी दे, दे, दे दे, दे, गर, दे ए, नहीं दिखाई देती और कई बार ऐसा होता है कि बहुत पास में वस्तु है वो भी दिखाई नहीं देती बहुत पास में अगर वस्तु हो तो वो भी दिखाई नहीं देती जैसे आपके पीछे पीठ है पीठ है ना आपको दिखाई दे रही है अपनी पीठ आपको अपनी पीठ दिखाई नहीं देती है ना लेकिन फिर भी हम उसको मानते तो है क्योंकि मेरी पीठ दूसरे को तो दिखाई देती है पर मुझे अपनी पीठ अपने आप दिखाई नहीं देती तो इस तरह से ये जो वस्तु के ना देखने में बहुत सारे कारण होते हैं दिखाई ना देने में उसमें शायद ये वैशिष्टिक में आया वस्तु का ना दिखाई देना अनेक प्रकार से वो होता है बहुत पास में ले आए तो दिखाई देगी बहुत दूर है तो दिखाई नहीं देगी आंख में कोई रोग है तो दिखाई नहीं देगी दीवार के पीछे छिपी हुई है तो दिखाई नहीं देगी ऐसे बहुत सारे कारण वहां पर गिनाए गए हैं तो अब जैसे कोई कहे भाई ईश्वर भी जो है ना आप कहते हो ईश्वर ईश्वर ईश्वर का ध्यान करो उपासना करनी चाहिए उससे शांति मिलती है उससे बुद्धि में स्थिरता आती है परंतु पहले ईश्वर जब दिखाई दे ही नहीं रहे तो हम ईश्वर का ध्यान उपासना चिंतन क्यों करें आपने कभी देखा है ईश्वर को बौद्ध लोग इसी तरह से दूसरे दूसरे दूसरों को कहते हैं कभी ईश्वर दिखाई देता नहीं तुम तो वैसे मान के चल रहे हो है नहीं ईश्वर तो आर्य समाज के ढंग से जो पढ़ा हुआ है वो तो उत्तर दे देगा लेकिन उनको मुश्किल हो जाएगा थी, इस थी बात के ऊपर हाँ ईश्वर नहीं है दिखाई नहीं, नहीं देता वो नहीं। हाँ। मतलब पहले ईश्वर को देखना फिर उसके बारे में सोचना उसके विषय में अभी था आर्य समाज जी किसी ने बहुत पहले लिखा था उसमे वो कह रहे थे कि किसी भी मतलब उपनिषद में अथवा जहां पर भी ईश्वर की चर्चा आती है वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ईश्वर के बारे में चर्चा करो ईश्वर के बारे में सोचो वहां पर सबसे पहले ईश्वर को देखो ऐसा आता है फिर इसके बाद में मनन का आता है दोनों तो ने एक उदाहरण दिया उपनिषद का उदाहरण का बोले की द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्रव्यस्य पहले देखने की बात कही फिर सोने की फिर मनन की फिर निधि तो ऐसे करके और जो देखने का जो प्रकार उपनिषदों में बतलाया वो यही है आत्मना आत्मानम अभी सम विवेशक आत्मा के द्वारा आ, आत्मा को और परमात्मा को देखा जाता है और ये आत्मा भी है वो कैसे देखी जाती है अब ये इंद्रियों का विषय नहीं बन पाएगा क्योंकि आत्मा कोई भौतिक नहीं जिसे हम देख लें जैसे एक बार इस तरह की खबर आई थी कि वैज्ञानिकों ने जीवात्मा को तोला उसकी तुलाई करी भाई इसमें कितना वजन होगा तो पिछहत्तर ग्राम वजन था अब बताये जीवात्मा पिचहत्तर ग्राम वजन उन्होंने कैसे तोल लिया पिचहत्तर ग्राम में तो चीटियां ना जाने कितने आ जाएंगे फिर उस, उसका कोई भार तो है नहीं हाँ ये अलग बात है कि शुभ शरीर क्योंकि साथ लेके चलता है वो तो सुख शरीर का भार तो हो सकता है लेकिन वो जितना वो बता रहा है ना पहली बात तो जीवात्मा को तोलना ही संभव नहीं है उसको देखना ही संभव नहीं तोलने की तो बात बात पहले तो देखो जैसे भी दिलीप जी कह रहे तो पहले तो देखो देखने के बाद उसको तोलेंगे अब सामने कोई चीज है नहीं हम तोलेंगे कैसे तो उसका फिर अनुमान वो अनुमान प्रमाण से जीवात्मा के अस्तित्व का हम पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे न्याय दर्शन में जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को देख रहा हूं मान लो नींबू मुझे बहुत प्रिय है ठीक है नींबू बहुत प्रिय है तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है तो जीव तो नहीं देख रही है जीवात्मा को जीव तो नहीं देख रही है उसको नींबू को तो कौन देख रहा है मतलब नींबू नींबू को देखने से मुंह में जो लार उत्पन्न हुई है और उसके बारे में आंख ने भी देखा है जीव ने भी देखा है फिर पर स्पर्श भी किया है इन सब को जोड़ने का जो क्रम है वो कौन है पीछे वो तो जीवात्मा है क्योंकि शरीर इन सब चीजों को जोड़ने में समर्थ नहीं है तो यहाँ पर जीवात्मा का अस्तित्व तो सिद्ध होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो, तो देखने वाला देखने वाला अलग है और देखी जी, देखी जी, जाने वाली वस्तु अलग है और उस वस्तु को अच्छी है बुरी है कैसी है लेने योग्य है नहीं योग्य है ये शरीर निर्णय नहीं कर सकता अगर शरीर निर्णय कर लेता जैसे कि आजकल के कहते हैं नर्वस सिस्टम है और पूरा जो नश नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में पैर में कांटा लगता है या मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता पड़ता है कुत्ते कोई ले ले शेर तो अब रहे नहीं और है तो वो सर्कस में है वो पीछे कैसे पड़ेंगे तो मान लो मैं अकेला जा रहा हूं और मेरे पीछे कुत्ता आया और मुझे काटना ही चाहता तो अब इस दो स्थितियां हैं उनके हिसाब से तो उनके हिसाब से तो कुत्ता आया आपको भय लगा और आप भागे यानी भय पहले लगा और भागे बाद में ठीक है लेकिन ये उन भौतिकवादियों का उदाहरण ठीक नहीं बैठ रहा है क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कुत्ता आता है वो मुड़ करके उसका सामना करते हैं उसको भगाते हैं तो अगर ये मशीन ही सब कुछ कर रही है ये भौतिक मशीन ही सब कुछ कर रही है तो फिर उसको भागना चाहिए एक आदमी भाग रहा है दूसरे को भागना चाहिए ना लेकिन विरोधी उदाहरण मिलते हैं तो ये जो लोग कहते हैं कि ये केवल मशीन है इसमें कोई आत्मा नहीं है वो उनकी बात प्रमाणों से या प्रत्यक्ष की अनुभूति से खंडित हो जाती है तो इन इन दृष्टियों से और न्याय दर्शन के हम माध्यम से विचार करें तो जीवात्मा के अस्तित्व को कोई काट नहीं सकता और इसके बारे में आप अगर पढ़ें तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की पुस्तक है जीवात्मा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विचार किया आप उसको पढ़ करके और कम से कम अपने विषय में आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ मैं हू मैं हूँ मेरा कहते हैं, मेरा हाथ टूट गया है तो किसका हाथ टूटा है शरीर का हाथ टूटा है मेरा हाथ टूट गया है मेरा तो हाथ ही नहीं है तो, मेरा हाथ कैसे टूटेगा तो सी विभक्ति से भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं और ये हम व्यवहार भी करते हैं मेरा हाथ टूट गया है मेरे पेट में दर्द है मेरे आज आंख में पीड़ा हो रही है मेरे सिर में दर्द है ऐसा व्यवहार करते हैं तो इस दृष्टि से हम अपने आत्मा के अस्तित्व के बारे में विचार कर सकते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे शांति पा हाँ, सूचना दीजिए एक सूचना मिल है, है कि कल की भागी आखिरी कल वाला कार्यक्रम दिखाया जाएगा और कर्मचारियों को प्वाँट सूचना है कि सात बजकर पैंतीस मिनट पर जिसके साल में सभी उपस्थित होंगे एक बार कुछ विशेष सूचनाएं देंगी शांते, शांते पृथ्वी